आत्मबल जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को सतत संघर्ष करना होता है संसार में व्याप्त कुरुतियों दुष्प्रवृत्तियों और भ्रष्टाचार से लोहा लेकर सत्प्रवृत्तियों और ईमानदारी को जीवन में धारण करने के लिए प्रबल आत्मशक्ति की आवश्यकता होती है इसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मंत्रों की विवेचना प्रस्तुत की जा रही है प्रथम मंत्र कुछ इस प्रकार से है सांवेद का है ए हैत्मा सदा धारेण पावमानी पुनः तो इस मंत्र का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है मनुष्य जीवन की सफलता इस बात में है कि वह आत्मिक और मानसिक दोषों को त्याग कर निर्मल और पवित्र बने आत्मा मल विक्षेप और आवरण रहित बने इसके लिए अनेक उपाय वेदों में वर्णित हैं यह जीवन हमें न जाने कितने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होता है इसका सत्कर्मों में उपयोग करने से ही मनुष्य शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकता है वेद अनेकानेक नीति वाक्यों से भरे पड़े हैं और उन सब की यही शिक्षा है कि जीवन में मनुष्य का सदा उत्थान हो वह कभी भी पतन की ओर न जाने पाए न जाए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सभी दुर्गुणों का परित्याग करे स्वार्थ लोभ मोह अहंकार आदि के दानव सदैव आत्मा को घेरे रहते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है तभी मनो आत्मा निर्मल और पवित्र हो पाते हैं वेद मंत्रों में इच्छा शक्ति की दृढ़ता पर अत्यधिक बल दिया गया है तब साधना कठिन परिश्रम और मनोयोग से ही मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है महत्वाकांक्षा मनुष्य की जीवन शक्ति कि परिचायक परंतु उसके साथ आत्मत्याग और बलिदान की भावना भी आवश्यक तप और साधना के द्वारा जब मनुष्य की ऐसी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तभी वहां परोपकार के कार्य करके अपना जीवन सफल कर सकता है किसी व्यक्ति के जीवन की सफलता का परिणाम उसकी इच्छा शक्ति के माध्यम से और उसके विकास के अनुपात में ही होता है प्रकृति की महान शक्तियां भी मानवीय इच्छा शक्ति के सामने पराभूत हो जाती हैं। संसार में सभ्यता का विकास मनुष्य की समस्त गतिविधियां और भौतिक उपलब्धिया मानवीय इच्छा की ही अभिव्यक्तियाँ हैं मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है अत क्यों जैसा कर्म होता है इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है यह बात हम सभी जानते हैं कि नैतिक जीवन बिताना लाभदायक है फिर भी हम पाप कर्म कर डालते हैं और तत्पश्चात उनका दुखद फल हमें ही भोगना पड़ता है कर्म फल से मुक्त होने का कोई मार्ग ही नहीं है यह निर्विवाद है कि हमारे दैनदिन जीवन की मूलभूत आपदाओं की जड़ किसी अपरिहार्य मूलभूत बुराई में नहीं अपितु हमारे संकल्प की असफलता में निहित है जो बुराइयों को छोड़ने नहीं देते जो व्यक्ति अपने गलत विचारों पर विजयी हो गया वह अवश्य ही अमोघ इच्छा शक्ति का स्वामी होगा जब कभी भटकता हुआ प्राणी यह समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ तभी वह बलवान बनता है जो यह समझ लेते हैं कि उनकी आत्मा में ईश्वर का निवास है तो आत्मा में अद्भुत प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है यही शक्ति मानसिक दोषों को त्यागने की सामर्थ उत्पन्न करती है दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाकर मनुष्य में सात्विक एवं दिव्य विचारधारा प्रवाहित होती है जो बुराइयों से संघर्ष करने का उत्साह जगाती है बुराइयों को उखाड़ डालो और अच्छाइयों का पोषण करो वेदों के इस निर्देश को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कुर कर्माह एवं तो नरे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र दो मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करे इसका एक ही उपाय है और वह है सदाचरण हम धर्म पर चलते हुए सौ वर्ष तक जीने की कामना करें मनुष्य का जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही उसके कर्म और कर्मफल पर आधारित है जन्म से मृत्यु तक जब तक यह शरीर है जीवन है तब तक कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म वह करता ही रहता है कर्म किए बिना तो एक क्षण को भी रह पाना असंभव है मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या कुकर्म विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है एक्शन का रिएक्शन कंपल्सरी होता है हर कार्य का एक परिणाम होता है उसी प्रकार हर कर्म का कर्मफल भी होता है सारा संसार निश्चित नियम व सिद्धांतों पर चल रहा है परमेश्वर के जगत में अराजकता नहीं वरन न्याय और अनुशासन का ही साम्राज्य है उसने मनुष्य को इस संसार में लोकहित के कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीवित रहने का आदेश दिया है परंतु वह लोग हित को भूलकर अपने स्वार्थ हुआ अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है और तदनुसार अनुसार इस विकार पाप कर्म का फल भोगते हुए दारुण दुख प्राप्त करता है मन में यह विचार उठ सकता है कि हम फिर किस प्रकार के कर्म करें संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है हम संसार का भला आखिर करें ही क्यों वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं परंतु में हम अपना ही उपकार करते हैं दूसरों की भलाई में हमारी ही भलाई है, है। प्रत्येक कर्म करते समय हमारा यही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है तो परोपकार करने की इच्छा सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति के रूप में हमारे मानस पटल पर छाई रहेगी इस प्रकार किए गए कर्म कर्म स्वार्थ रहित होने से निष्काम कहलाते हैं और और उनकी सफलता असफलता मनुष्य को न तो अहंकारी बनाती है और न ही दुख देती है अपितु वह यही समझता है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ वह पुनः दुग्ने मने युग से कर्म करता है इस प्रकार वह कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होता और ना मनुष्य में कर्म के प्रति आसक्ति होती है वह कर्तव्य समझ कर ही पुरुषार्थ करता है जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो आत्म सर्वभूतेशु की भावना बलवती होती है सबके लाभ में ही अपना लाभ दिखाई देता है संसार में जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध उनका स्वयं ही उपभोग करने के स्थान पर आपस में में बांटकर खाने ही आनंद आता है जगत को को इसी प्रकार त्याग पूर्वक भोगने से अपने ईश्वरी कार्यों में नियोजित करते रहने से वह कर्म कभी भी बंधनकारी नहीं होता ऐसे निष्काम कर्म करने वाले ही संसार में श्रेष्ठ नर रत्न होते हैं अतः मनुष्य को सदैव अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक सत्कर्मों में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है अबाध मानी जीवसी ऋग्वेद मंडले सूक्त 25 मंत्र 21 पुत्र बीतेष्णा तथा की भावना से हम उन्मुक्त हो क्योंकि हमारी आत्मा पतित होकर दुख पाती है। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं हैं और सदा यही प्रयत्न करते रहते हैं कि उनके सुखों में दिनों दिन वृद्धि होती जाए भौतिकवादी संस्कृति में भात भात की सुविधा साधनों को एकत्र कर लेना ही सुख का आधार माना जाता है नीति अनिति उचित अनुचित किसी भी तरह से संसार में सभी भोग्य पदार्थों को मनुष्य स्वयं ही हड़प लेना चाहता है इस प्रकार विवेकहीनता से भोग विलास में निमग्न रहकर मनुष्य अंदर से खोखला हो जाता है और कंगाल और सुख भोगने की क्षमता ही गवा बैठता है सुख के अतिक्रमण में भी दुख है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति सुख से भी आगे संतोष एवं आनंद को महत्व देती है सुख और संतोष में राज दिन आकाश पाताल जैसा अंतर है सुख भौतिक है तो संतोष आध्यात्मिक। सुख भोग परक है तो संतोष अनुभूति है। मनुष्य सदैव आत्मसंतोष और आनंद प्राप्ति की कामना करता है कभी कभी उसे संतोष सुख की प्राप्ति से होता है और कभी सुख के त्याग से किसी रोगी की सेवा में रात दिन एक कर देने में कितना ही कष्ट क्यों न हो पर जिस आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है उसका वखान नहीं हो सकता वस्तुतः सुख साधनों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि मन स्थिति पर तभी तो हम देखते हैं कि साधन संपन्न व्यक्ति अधिकतर दुखी रहते हैं जबकि अभावग्रस्त किसान मजदूर सदैव सुखी प्रसन्न और प्रफुल्लित होते हैं आचार और अधिकतर व्यक्ति इसी माया जाल में फंसे हैं और सुख प्राप्ति के उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं मनुष्य जब अपने सुख की चिंता में रहता है तब वह दूसरों की परवाह नहीं करता और स्वार्थी बन जाता है तथा दूसरों को दुख ही पहुंचाने लगता है संसार में भोग्य वस्तुएं सीमित हैं और मानव इच्छाएं अनंत हैं परंतु स्वार्थवाद के चलते थोड़े से व्यक्ति ही लाभान्वित होते हैं और बहुसंख्यक बहुसंख्यक का शोषण होता है ऐसा आचरण करने वाले अनैतिक अवसरवादी और समाज के शोषक माने जाते हैं पुत्रेषणा वित्ता और लोकेषणा की भावना से वह संसार में लूट खसोट तो खूब करते हैं बाह्य दृष्टि से बड़ी सुखी भी दिखाई देते हैं परंतु सुख के समस्त साधनों के रहते हुए भी वे सुख का आस्वादन नहीं कर पाते उनके पुत्र व परिवार भी कुमारगी होकर दुख पाते हैं और अंततः चारों ओर से उन्हें अपयश ही मिलता है आदर्श समाज वही होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण प्रतिभा व क्षमता के द्वारा सुख साधनों को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से से बाधक न हो, वरन उनका सहयोग ही करे। यदि व्यक्ति इस तथ्य को समझकर लोभ, मोह व स्वार्थ से छुटकारा पाले तो उसका जीवन क्या से क्या हो जाए इसके लिए मनुष्य की आत्मशक्ति आत्मबल ही उसे प्रेरित कर सकती है जो जितना अधिक आत्मबल का धनी होगा उतना ही जल्दी इन माया मोह के बंधन को काट फेंकने में समर्थ होगा प्रथमं विभर्ति भूम्यायूर श्री गात्मा क्वस्त को विद्वांस मुस्तु में ऋग्वेद मंडले एक सौ मंत्र मंत्र आत्मज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का मूल लक्ष्य है यह संसार कैसे बना पदार्थों का आदि क्या है शरीर और उसमें श्रोणित मांस अस्थि आज की विचित्रता और उसकी आत्मा से विलग्ता आदि का ज्ञान मनुष्य को अवश्य प्राप्त करना चाहिए यह वेदों का संदेश वेदों का उद्गार मानव शरीर परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ उपहार है पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप न जाने कितनी योनियों में भटकने के पश्चात हमें यह मानव शरीर मिला है संसार में किसी भी प्राणी की शरीर रचना इतनी उत्कृष्ट नहीं है मनुष्य को ही परमेश्वर ने सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्यशाली शरीर प्रदान किया है इसका एक एक, एक अंग एक एक, एक इंद्री अपनी कार्य क्षमता में अद्वितीय है अधिकतर मनुष्य इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इसके आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझते हर समय इस शरीर को सजाते संवारते रहते हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं पर उसमें विद्यमान आत्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं वे यहां भी भूल जाते हैं कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा अमर है शरीर तो नष्ट हो जाने वाला है केवल कुछ समय के लिए ही परमेश्वर ने कृपा पूर्वक प्रदान किया है यह तो साधन मात्र है आत्मा का निवास स्थान है जिसके माध्यम से वह मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है अधिकतर व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति को ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं परंतु यह स्वर्ग है क्या और कहा है यह तो केवल हमारी मन स्थिति द्वारा ही निर्मित होता है हम स्वयं ही अपने आचरण परिस्थितियों के आधार पर स्वर्ग या नरक की स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं। यहां है। जीवन लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण हो जाना चाहिए जीवन का एकमात्र लक्ष्य हमारे भीतर के अव्यक्त दिव्यक्त दिवत्व को दृढ़ता पूर्वक व्यक्त करना और अपनी वास्तविक सत्ता सत्त का सक्षात्कार करना एक ही परमात्मा सबके भीतर छिपा है सब में ओत प्रोत है और सबकी अंतरात्मा है वही कर्म फल प्रदाता है और सबके अंदर निवास करता है प्रत्येक मनुष्य देवता का स्वरूप है केवल परिस्थिति बस व अपने मार्ग से भटक गया है भटका हुआ देवता है इस महान सत्य को जानकर इस देवत्व को अपने आचरण में उतार लेना ही उसका परम लक्ष्य है इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना मन और कर्म से पवित्र हुए बिना संभव ही नहीं है। मन कभी खाली तो रहता नहीं या तो उसमें पाप कर्मों का कर्म करने की लालसा रहती है, या सत कर्मों की सुगंध फैलाने की उत्कंठा मन के यही विचार उसकी वाणी को भी प्रभावित करते हैं और तद ही उसके कर्म भी होते हैं आत्मज्ञान से उसमें पवित्र विचार ही जागृत होते हैं अहंकार को त्याग कर आत्मतुत की भावना से संसार के समस्त प्राणियों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने से ही मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है तथा अपने दैवी गुणों की अभिवृद्धि करता है मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है न जानामी यदी भेदमस्मे सन्नद्धो मनसरामी यदाग प्रथमजा ऋतवाचो अश्वे भागेद मंडल सूक्त एक सौ चौसठ मंत्र सैतीस मनुष्य अपने आप को भी नहीं जानता न भी जाना यदि न भी जाना मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं यदि वेदमसमी निर्दय सन्न थो मनसाचरा ऐसे ही मन जो है मन के साथ मैं विचरण करता हूं एदा मागन प्रथा मजा रित जब मुझे पता चलता है अस्नुते रितस्या। मनुष्य अपने आप को भी नहीं जानता यह कितनी बड़ी भूल है उसे भाषा साहित्य आदि की जो क्षमता प्राप्त है उसे शरीर और जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए यह मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं यह तो मिला था एक साधन के रूप में हमें अपने परम लक्ष्य प्रभु तक पहुंचाने के लिए परंतु तो अज्ञान व सांसारिक भोग विलास की तृष्णा में भटककर हमने यह सुअवसर गवा दिया धन दौलत साधन संपत्ति पत्नी पुत्र बांधव बंधु कुछ भी हमारे काम नहीं आएंगे काम आएगा तो केवल सत्कर्म सात्विकता हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें इस संसार से से से जाना है जिस शरीर को बड़े लार प्यार से दुलार से सजाने सवारने के लिए हम झूठ सच छल प्रपंच वितंडा नीति अनीति सभी का सहारा लेते हैं न जाने क्या क्या पाप कर्म करते हैं वहां देह अग्नि में जलकर भस्म हो जानी है भस्म अंतम शरीरम शरीर का अंत भस्म होना ही है एक क्षण का भी तो भरोसा नहीं है हमारा सारा ज्ञान विज्ञान प्रतिभा क्षमता शिक्षा विद्या सब भौतिक पदार्थों में ही उलझे हैं। और इस शरीर के भीतर बैठे इस शरीर के स्वामी आत्मा को हम भूल गए यह आत्मा ही तो परमात्मा का अंश है पर उसे न जानने से हम अधेरे में भटक कर सदा दुख ही पाते हैं ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान वह भाषा है जो भाव प्रधान है आत्मा की पहचान करके सत्य मार्ग पर चल सकने की बुद्धि हमें मिल जाए तभी मानव जीवन की सार्थकता साधारणतया बुद्धि की सिद्ध होती है बुद्धि के दो रूप होते हैं, एक जो जो हमें हमें स्वार्थ, मोह, लोभाद, पाप कर्मों की ओर कर आकर्षित करती है, दूसरी सुबुद्धि अपने हित के कार्यों को करने को प्रेरित करती है पर पाप कर्मों से बचाती भी है इससे भी आगे होती है मेधा जो अच्छे और बुरे कार्यो में भेद कर पाने की क्षमता विकसित करती है मेधा से भी आगे है प्रज्ञा जो विवेकानुसार लोकहित के कार्य की प्रेरणा देती है इसमें तमोगुण का नाश हो जाता है और मनुष्य अपने स्वार्थ को नहीं देखता प्रज्ञा से भी आगे विकसित स्तर पर प्रतिभा है इसे आत्मिक दृष्टि भी कह सकते हैं इस विलक्षण बौद्धिक शक्ति के आधार पर मनुष्य संसार के गुणतम रहस्य को जान लेता है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं बुद्धि के सर्वोत्तम रूप को कहते हैं रितंभरा जब बुद्धि ऋत से शाश्वत ब्रह्म से और उसके ब्रह्म के ज्ञान से भर जाती है तो उसे रितंभरा तत्व प्रज्ञा कहते इसमें केवल शतोगुण ही शेष रह जाता है यह सात्विक बुद्धि सदा एक रस रहती है और सत्य को पहचान कर आचरण एवं पालन करने की क्षमता प्रदान करती इसके प्रकाश में प्रत्येक वस्तु बिल्कुल दिखाई देती है तथा तो भ्रम और करतीशय समाप्त हो जाता है आज मनुष्य भांति भांति के ज्ञान विज्ञान भाषा आदि का अध्ययन करके उसका उपयोग अनेका अनेक क्षेत्रों में कर रहा है सुख सुविधा के साधनों का ढेर लगाता जा रहा स्थिति यह है कि एक बटन दबाने मात्र से संसार के किसी भी कोने में कोई भी कार्य संपन्न कर सकना संभव हो गया है मनुष्य अपनी इस उपलब्धि पर स्वयं को परमात्मा से भी बड़ा समझने की मूर्खता तक करने लगा पर स्वयं पर क्या इसलिए हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ क्या यही बुद्धि का उपयोग है क्या यही जीवन का लक्ष्य है हमें अपनी बुद्धि का विकास करते हुए मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर उसी ओर अग्रसर होना चाहिए जैसा कि मंत्रों का आदेश है अपीवाद जरिता ऋग्वेद मंडल सात 89 नवासी मंत्र चार दुख का प्रमुख कारण है मनुष्य का ज्ञान अपाम मध्य तस्थी वानसाम त्रिष्णा विद ज जरितरम जराने वाली जो तृष्णा है मानव जीवन के अंदर अपाम मध्य तो स्थिता वित है वास करती है जिसके अंदर तृष्णा वास करती है वह मानव चेतना को जलाने वाली है साक्षात उसे चिता करती है अर्थात चिंता की अग्नि में जलाता है आज संसार में हर प्रकार की भौतिक समृद्धि और धन धान्य की प्रचुरता है फिर भी मनुष्य पहले से अधिक दुखी रहता है इसका मूल कारण है कि वह अपनी वास्तविक जीवन पद्धति को भूल गया हमारे जीने का लक्ष्य क्या है अधिकतर लोग इस बात से ही अनभिज्ञ हैं। धन कमाने की होड़ में मनुष्य पागलों की तरह दौड़ भाग करता है पर इस सब का प्रयोजन क्या है इसे वह नहीं जानता जीने का असली मकसद ही पता नहीं बस खाओ पियो और मौज करो का भौतिकवादी सिद्धांत ही सर्वत्र व्याप्त है मनुष्यों के के के दुख का मूल कारण है। परमात्मा ने संसार में में ऐश्वर्य सुख संतोष के सभी साधन संजोए हैं। परंतु मनुष्य अपनी कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति उलझा रहता है और सच्चे सुख का रसा स्वादन ही नहीं कर पाता उसकी आत्मा अमूल्य ज्ञान रत्नों का भंडार है पर अज्ञानवश मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता और भिखारी के समान दिन दुखी जीवन बिताता है अमृत के सागर में रहकर भी वह प्यास से मरा जा रहा है, पानी में मीन प्यासी की स्थिति है, ऐसी विषम स्थिति से छुटकारा पाकर आनंदमय जीवन यापन का मार्ग तभी मिल सकता है जब आत्मज्ञान हो जाए और आत्मज्ञान से ही ब्रह्म का ज्ञान संभव है आत्मा को पहचानने के लिए प्रबल विवेक शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है आत्मा को अर्थात स्वयं को जानना ही अमरत्व है शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए आत्मा को प्रेम करना होगा संसार में अपनी आत्मा से अधिक कोई भी किसी को प्रेम नहीं करता कोई भी वस्तु तभी तक हमें प्रिय लगती है जब तक वो हमारी आत्मा की अनुकूल है जब वह हमारी आत्मा के प्रतिकूल होती है हम उसे त्यागने को तैयार हो जाते हैं आत्मबल का विकास होने पर मनुष्य ऐश्वर्यवान बनता है वह कभी पराजित नहीं होता आत्मबल की सत्ता विजय है और आत्मबल का अभाव पराजय। मनुष्य जब अपनी आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित करके सर्वशक्तिमान अनुभव करने लगता है तब उसकी हीनता दूर हो जाती है फिर वह किसी भी कार्य में पराजित नहीं हो सकता आत्मबल मृत्युंजय होने का साधन है इसका आश्रय लेकर मनुष्य यशस्वी एवं तेजस्वी हो जाता है तथा उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है मनुष्य जब तक इस तथ्य को समझ नहीं लेता वह ईश्वर की परम पवित्र सत्ता से भी जुड़ नहीं पाता परमात्मा की दिव्य सत्ता की न तो उसे अनुभूति होती है और न ही उसका सहयोग प्राप्त हो पाता है उसके कर्मों पर किसी भी किसी का भी नियंत्रण नहीं रहता और लोभ मोह स्वार्थ आज के मकर जाल में फंसकर उसका जीवन का सर्वनाश के मार्ग पर लुढ़कने लगता है यह ज्ञान ही उसकी समस्त व्याधियों का स्रोत है जो उसकी प्रगति में बाधक बनती है हमें इसलिए अज्ञान को त्याग कर आत्मबल के विकास का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए यही आत्मा बल्कि साधना है न पापाशो मना नारायसो न ना जल हंद्रमणम सचा सुथे सखाए किणवा मे ऋग्वेद मंडलाट सूक्त एकसठ मंत्र ग्यारह अंतःकरण यदि मलिन और अपवित्र बना रहे तो परमात्मा की उपासना भी फलवती नहीं होगी अतः ईश्वर की उपासना निष्पाप से ही करें या फिर किया जाता है संसार में ईश्वर के विषय में लोगों के भिन्न भिन्न धारणाएं हैं कुछ तो ईश्वर को मानते ही नहीं कुछ कहते हैं कि वह यदि है तो दिखाई क्यों नहीं देता अरे विद्युत के तारों में से विद्युत प्रवाहित होकर बल्ब में प्रकाशित होती है पर वह विद्युत हमें दिखाई कहाती क्या तारों में विद्युत की उपस्थिति को हम नकार सकते हैं ईश्वर की सृष्टि का सृष्टा है पालक है उसकी उपासना में ही हमारी भलाई है यदि इसी बात को सिद्ध करता है यजुर्वेद का मंत्र नमस्ते नमस्ते अस्तन नमस्ते भगवान नन स्तु ये वह विद्युत से भी सूक्ष्म लाइक दैट विद्युत जैसा ही है भगवान उसी तेज से उसी शक्ति से उसी करंट से यह जो संसार में जो क्रियाकलाप और प्रत्येक जो कार्य निरंतर गति और नृत्य हो रहा है जो हर कली, फूल और सूर्य के प्रत्येक किरण के साथ जीवन में निरंतर प्रसार हो रहा है लेकिन इसको सब लोग अनुभव नहीं करते क्यों? क्योंकि उनका जो समझ है वह कहीं ना कहीं गुण नहीं है कूढ़ हो गया अधिकतर व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करते हैं फिर भी दुखी व कष्ट में रहते हैं इसका कारण है कि हमारे अंतःकरण कसाय कलमशों से भरे हैं हमारा अंतःकरण शुद्ध निर्मल और पवित्र नहीं है पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए जो उपासना होती है वह तो केवल एक ढोंग मात्र ही रह जाती फिर हमें लाभ कैसे मिल सकेगा पवित्रता ही प्रभु कृपा की एकमात्र शर्त है परमपिता परमेश्वर तो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र और सखा है पर हम अपने को निष्पाप और उदार बनाकर खुले दिल से तो उससे मिलते ही नहीं फिर वह हमें अपनी मित्रता के अमृत की हमारे ऊपर वर्षा कैसे करे आज का युग अहम केंद्रित और इंद्रिय परायण है हम छाया चित्रों की ओर दौड़ते हैं एक भयानक थोथे हमें जकड़ रखा है काम और कांचन का रोग सर्वत्र भयानक रूप से फैल रहा है इसके भंवर से लोग छूटना नहीं चाहते लोग भोग विलास में लिप्त हैं फिर भी सदैव अतृप्त ही रहते हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य भला और क्या होगा कि भोग स्वयं ही पुकार पुकार कर कह रहे हैं भाई हमें तृप्त करने की सामर्थ्य नहीं है परंतु यह मनुष्य कितना मूर्ख है कि इस तथ्य को भुलाकर बार बार और भी अधिक वेग से उन्हीं भोगों की शरण में जाकर तृप्ति खोजने का असफल प्रयास करता चला जाता है। है स्थिति यह हो जाती है भोगान भोक्ता अर्थात हम सांसारिक विषय भोगों का उपभोग नहीं कर पाए अपितु उन भोगों को प्राप्त करने की चिंता ने हमको ही भोग लिया। बेद ने भौतिकता को कभी भी त्याज नहीं कहा है मगर इस प्रकृति को केवल साधन के रूप में ही प्रयोग करने की बात कही है इस शरीर के बिना या भौतिक पदार्थों के बिना हमारा निर्वाहन असंभव है पर इस सब को सब कुछ मानकर चलना भी अपने आप को धोखा देना है परोपकार के कार्य और नैतिक का आचरण उच्चतर आध्यात्मिक जीवन के सोपान मात्र हैं। चित्त की के लिए हमें इनसे होकर जाना पड़ता है।, चित्त को है उसे दूर करने के लिए दृढ़ नैतिक आचरण निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य स्वाध्याय और आध्यात्मिक साधनाएं आवश्यक हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश इसी राह से अवतरित होता है इस दिव्यता की आभा का तेज हमारे कसाय कलमत सहन ही नहीं कर पाते और स्वतः ही दूर भाग जाते उनके रिक्त स्थान की पूर्ति सदगुणों से होने लगती है यह सब दृढ़ आत्मबल से ही संभव है न बीजने वय ना पर्वतासो यदम मन से मम भयात एवेदनु भयास एनुन्नी कर्ण शमीजा ऋग्वेद मंडल दस सुसईस मंत्र पांच हे मनुष्यो तुम्हारी आत्मविश्वास की शक्ति बड़ी प्रबल है तुम्हारा आत्मबल अकाट्य है तुम्हारे निश्चय को कोई मिटा नहीं सकता साधारण विघ्नों की तो बात ही क्या बड़े बड़े पर्वत तक तेरी राह रोक नहीं सकते तू सूर्य से भी अधिक बलवान है संसार में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वह है आत्मशक्ति और आत्मबल, आत्मशक्ति को को जगाती है, है, है। तथा भौतिक समृद्धि के अर्जन की प्रदान करती है। उसी के बल पर जीवन निर्वाह के सारे क्रियाकलाप होते हैं सुविधा सामग्री को जुटाने तथा उनका सुनियोजन करने का मार्ग प्रशस्त होता है अपना तथा औरों का भला करने की एक सीमित सामर्थ्य ही बुद्धि के सहारे अर्जित करना संभव है किंतु के मजबूत ऊंचा उठने आगे बढ़ने की ऐसी की ऐसी प्राप्त जा सकती है, जिसे मात्र अपना ही नहीं समस्त संसार भर का उत्थान अभ्युदय भी संभव हो सके साधन संपन्न व्यक्ति में भी यदि आत्मशक्ति का अभाव है तो वह सुख भोग नहीं पाते किंतु आत्म के धनी इसी जीवन में स्वर्ग मुक्ति का परमानंद प्राप्त करते हैं और परमात्मा के साथ स्थापित करके निरंतर जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं हम साधारणतः दृष्टि से इस शरीर को ही देखकर सब कुछ समझते हैं परंतु हमारा जीवन तो शरीर प्राण मन बुद्धि और चित्त आत्मा के पांचों कोषों से निर्मित होते हैं आत्मा उस परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है और सदैव नरस्य नारायण की ओर बढ़ने में ही प्रयासरत रहती है उस आत्मा की शक्ति अपरमीत है उतनी ही जितनी संसार के रचयिता विराट परमेश्वर में है इस तथ्य पर विश्वास करने को ही आत्मविश्वास कहते हैं आत्मविश्वास की गरिमा से परिपूर्ण मनुष्य एक बार जो निर्णय कर लेता है तो संसार की कोई शक्ति उसे डिगा नहीं सकती है। के बूते ही हनुमान ने समुद्र गए थे। इसके जागृत हो जाने पर अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की थी वर्तमान में मानव की जितनी भी उपलब्धियां हैं सब दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है मनुष्य हिमालय की चोटी पर पहुंच गया आकाश में उड़ता फिरता है समुद्र की की गहराई में खोज करता है है। है है सब केवल केवल उसके आत्मविश्वास प्रबल शक्ति का ही ही चमत्कार है। समस्या यही कि मनुष्य न न तो आत्मा को पहचानता है और परमात्मा को। पहचानता और परमात्मा सारिक मृग मरीचिका के पीछे भटकता फिरता है और दुख पाता है पर उस परम सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करता आत्मा तथा तो परम आत्मा का आभा भी प्राय अध अध को नहीं होता यह जाग्रित, लाने का साधन क्या है? अपनी आत्मा की प्रचंड जा पहचान कर उसकी ऊर्जा से अपनी व संसार की सुख समृद्धि में वृद्धि करने का मार्ग क्या है वह है केवल ईश्वरी सत्ता में परम आस्था श्रद्धा और विश्वास इस विश्वास आस्था के दृढ़ हो जाने पर सदैव हमें अपनी आत्मा में ही परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता रहता है उसकी उपस्थिति हमें स्वत ही सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती रहती है आत्म ईश्वरी सत्ता का ही पर्याय है श्रद्धा देवाम यजमान वायु गोपा उपास वसु। दस, श्रद्धा वसु मंडल सूक्त की उच्च भावना का प्रतीक है इससे मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सफल होता है और वह धन प्राप्त कर सुखी होता है श्रद्धा हमारे जीवन की सबसे कोमल सबसे प्रिय और सबसे मधुर एवं सर्वश्रेष्ठ अनुभूतियों में से अनुभूति है। जीवन में उन्नति के तीन सोपान होते हैं श्रद्धा विश्वास और प्रेम श्रद्धा के सामने सब कुछ संभव है विश्वास कठिन कार्य को भी सरल कर देता है और प्रेम से तो उसे सरलतम बना देता है जीवन में इस तीन गुनों को धारण करने का तथा आचरण में अभ्यास करने से मार्ग सभी विपत्तियों और कष्टों से वंदना में, में कहा है श्रद्धा विश्वास रूप कहकर ही तीथि और रामचरित मानस जैसे महान लोकोपयोगी ग्रंथ को लिखने में सफल हुए थे मीरा ने श्रद्धा के बल पर ही पत्थर में भगवान पैदा कर कर लिए थे, जो उसके हिस्से का भी गए। परमहंस ने श्रद्धा से ही काली को अपने साथ भोजन करने को विवश कर लिया था। श्रद्धा से अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है श्रद्धा का सहारा मनुष्य जीवन का सबसे सबल सहारा होता है माता पिता और गुरु के प्रति श्रद्धा धर्म और सदाचार के प्रति श्रद्धा तथा अपने कर्म के प्रति श्रद्धा जीवन में प्रगति के मुख्य आधार है, से का होता है और संकल्प की दृढ़ता बढ़ती है आलस्य और प्रमाण दूर भग जाते हैं और संपूर्ण मनोयोग से संकल्प पूर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है उसके सामने सबलता और संपदा का दम भी चूर चूर हो जाता है कैसे विपत्ति क्यों न हो कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों न हो कुछ भी तो मार्ग में बाधक नहीं हो पाता श्रद्धा और विश्वास के संयोग से मन में प्रसन्नता का जन्म होता है प्रसन्न हृदय मनुष्य उस सूर्य के समान होता है जिसकी किरणे अनेकों हृदयों के शोक रूपी अंधकार को भगा देती है और उन्हें भी प्रसन्नता से भर देती है प्रसन्नता तो चंदन है दूसरों के माथे पर लगाइए तो आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी हमेशा सदैव अपने हृदय में श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित रखनी चाहिए श्रद्धा की ज्योति जगाए बिना हमें कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते हमारे जीवन में श्रद्धा ओतप्रोत हो हम श्रद्धा रहित होकर कोई भी कार्य न करें प्रत्येक कार्य श्रद्धा पूर्वक सेवितो जिस भी कार्य को हम श्रद्धा पूर्वक निरंतर लंबे समय तक करते हैं उसमें हमें प्रबल दृढ़ता प्राप्त हो जाती है वह हमें सिद्ध हो जाता संध्या पूजन करे तो श्रद्धा पूर्वक हमारे जीवन में हर समय हर घड़ी प्रतिभाल प्रतिजड़ चौबीसों घंटे श्रद्धा देवी का ही राज्य का विस्तार हो और राज्य विद्यमान हो श्रद्धालु बनने से धन बल विद्या यश सभी कुछ मिलता है प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है ऐश्वर्य मिलता है हम कभी भी श्रद्धा का दामन न छोड़े परंतु अंध श्रद्धा व अंधविश्वास से सदैव बचे रहे अपनी विवेक बुद्धि से उचित अनुचित का निर्णय करें और जो उचित लगे उसे ही श्रद्धा पूर्वक माने बिना विचारे दूसरों की देखा देखी कुछ भी करना अंधविश्वास कहा जाता है अंध अनुकरण हमेशा विनाशकारी और हानिकारक ही सिद्ध होता है श्रद्धा से ही आत्मबल पुष्ट होता है स्वयं तनवम कल्पयस्वम स्वयं यजस्वा स्वयं जुसस्व महिमा ते अन्न न सन्नसे यजुर्वेद अध्याय ते मंत्र पन्द्र स्वयं वाजिस्तन कल्पयस्यम स्वयं यजस्वा स्वयं जुसस्व महिमा ते अन्न न संनसे दूसरों के आशीर्वाद या उपदेश से किसी के ध्येय की कदापि सिद्धि नहीं होती इसके लिए स्वयं अपने शरीर मन और आत्मा से सत्कर्म तथा परोपकार के कार्य करने होंगे स्वयं स्वयं माने संग्राम इस शरीर से स्वयं संग्राम को जीतना होगा कल्प यायु को जीतना होगा स्वयं जस्व और स्वयं के माध्यम से परोपकार और कल्याण की भावना यज्ञ को जीतना होगा स्वयं जसस्व स्वयं को जिस प्रकार से बैल जो है जुतता है खेत की जुताई करने के लिए उसी प्रकार से हमें इस शरीर की को साधना होगा महिमानते अनन्यन न सन्न से किसी दूसरे की महिमा से किसी दूसरे के आशीर्वाद से, से किसी दूसरे के कल्याण से किसी दूसरे के कमाए हुए भोग साधन और उसके भोग विलास से कभी भी हमें वो श्रेष्ठ पद प्राप्त नहीं होता भारतीय धर्म और मनुष्य में देवत्व की भावना का जो पतन आज दिखाई दे रहा है उसका मूल कारण यही है तथा कथित ब्राह्मणों ने धर्म को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाकर जनता के समक्ष इसका विकृत रूप प्रस्तुत किया है लोगों में अब भावना जड़ जमा रही है कि बस भगवान की मूर्ति की पूजा करो ब्राह्मणों की सेवा करो उन्हें हर प्रकार के दान देकर प्रसन्न रखो तो सारी कामनाओं की पूर्ति सहज ही हो जाएगी ऐसे ब्राह्मण जो धर्म के स्थान पर सदैव अधार्मिक आचरण ही करते रहते हैं क्या अपने उपदेश व आशीर्वाद से मनुष्य को भाव बंधनों से मुक्त कर सकते हैं यदि किसी के आशीर्वाद देने मात्र से ही हमारा कल्याण संभव होता तो आज संसार में कोई भी दिन दुखी नहीं होता इन सब मिथ्या विचारों से ही मानव जीवन में आज चारों ओर त्राही, त्राही और कलह मची हुई है लोग आलसी और अक्रमण हो गए हैं स्वयं कुछ भी नहीं करना चाहते और अपनी सफलताओं का दोष भगवान और भाग्य को देते रहते हैं बोया पेड़ बबुल का तो आम कहा से आए वाली स्थिति होती है वेद वाक्य है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है जो मनुष्य अपने आप को निर्बल और शक्तिहीन समझता है संसार की कोई शक्ति उसे बलवान और शक्तिशाली नहीं बना सकती अतः अपनी भावनाओं को बलवान अत्यंत आवश्यक है उनको बदलना है उपदेश और आशीर्वाद से उसके मन में उत्साह और तेजस्वीता की भावना जन्म लेती है और तदनुसार उसका जीवन श्रेष्ठता एवं पराक्रम से दिव्यवान हो उठता है उसकी अंत चेतना इस विश्वास से भर उठती है कि आशीर्वाद और उपदेश की शक्ति उसके कार्यों में सफलता प्रदान करने में सदैव सहायक रहेगी और उसे मंजिल तक पहुंचा देगी वह दुग्ने उत्साह से कार्य करने में लग जाता है आशीर्वाद देना स्वयं एक गरिमापूर्ण उत्तरदायित्व है समर्थ एवं सक्षम व्यक्ति ही आशीर्वाद और उपदेश देने का अधिकारी होता है साथ ही पात्र कुपात्र का ध्यान रखना भी आवश्यक जो व्यक्ति स्वयं कुछ करना ही न चाहे और केवल भगवान या गुरु या ब्राह्मण के आशीर्वाद में ही कामना पूर्ति के स्वप्न देखे उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा धृतराष्ट्र ने भी महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन को विजयी भव का आशीर्वाद दिया परंतु स्वयं अपने पुत्र दुर्योधन को यह आशीर्वाद उसके आग्रह करने पर भी न दे सके उपदेश या आशीर्वाद केवल पुरुषार्थ को पुष्ट करने का कार्य करते हैं आशीर्वाद देने वाले के प्रति यदि हमारी सच्ची श्रद्धा है तो हमारे मन में अपूर्व उत्साह जागृत हो जाता है तथा तो कार्य की सफलता के प्रति पूर्ण विश्वास रहता है इस प्रकार हमारे शरीर मन और आत्मा एक रस होकर सत्कर्मों तथा परोपकार के कार्यो में लगते हैं और देवत्व की भावना का विकास होता है देव पितरते तामु स्वाहाजुर्वेद अध्याय बत्तीस मंत्र 14 विद्वान तत्वदर्शी तो तथा तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी जन जिस मेधावी बुद्धि के द्वारा संसार में श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करते हैं हे ईश्वर हमें भी वही मेधा बुद्धि प्रदान कीजिए बुद्धि के यो तो कितने ही स्तर हैं और उनके कितने ही नाम हैं अक्लमंदी चतुर्ता होशियारी सूझबूझ तीक्षण बुद्धि दूरदर्शिता आदि भी बुद्धि विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं आम तौर पर मस्तिष्क बल को ही बुद्धि कहते हैं जिसका मस्तिष्क अधिक बलवान है अधिक सूक्ष्म है और अधिक स्फूर्तिमान है उसे बुद्धिमान कहते हैं परंतु यह परिभाषा बहुत अधूरी है कितने ही ही वक्त व्यक्ति बड़े धुर्त होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग बदमाशी मक्कारी व धोखेबाजी के लिए करते हैं ऐसी बुद्धि तो बेकार की चीज है और संसार में हर कहीं आसानी से मिल सकती है क्या इसी निकृष्ट वस्तु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें संसार में सफल होने के लिए सुमार्ग पर चलने के लिए बुद्धि अत्यंत आवश्यक है बुद्धि द्वारा मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है बुद्धि बलम तत् जिसकी बुद्धि है उसका बल है हम परमपिता परमेश्वर से ऐसी बुद्धि प्रदान करने की कामना करते हैं जो शुद्ध और पवित्र निर्दोष तथा हमें सनमार्ग में प्रेरित कर सके जो हमें कुमार्गो से बचाकर सुमार्ग पर ले जा सके ऐसी बुद्धि ही मेधा कही जाती है जो सत्य असत्य में नीति अनीति में विवेक पूर्वक भेद करके हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर प्रकाश के सद के जगत में प्रवेश कराती है आलोकित कर देती है मेधावी बुद्धि से ही ऋषि मुनि सत्कर्मों और पापकर्मो से हट परोपकार के द्वारा श्रेष्ठता के सोपान पर चढ़ते हुए अमृत को प्राप्त करते मेधावी बुद्धि से हमें धन या सुख सभी कुछ प्राप्त होता है वह हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और सब कार्यों को सिद्ध करती है गायत्री मंत्र में भी हम इसी धी मेधा को प्रेरित करने की परमात्मा से प्रार्थना करते हैं धीओ न प्रचोदया परमेश्वर की उपासना का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह हमें मेधावी और तत्वर्शी बनाए जिससे हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, में प्रवृत्ति जागृत हो संुष हुए हैं उन्होंने इसी मेधा बुद्धि से अमरता को प्राप्त किया है स्वार्थ त्याग द्वारा पवित्र अंतकरण से वे सदैव परोपकार के कार्यो में लगे रहे मेधा बुद्धि ही अंततः हमारे आत्मबल में वृद्धि करती है और ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि विपरीत परिस्थितियां भी हमें सत्य मार्ग से विचलित नहीं कर पाती इससे मन निर्मल शुद्ध और पवित्र हो जाता है तथा उसे बस में रखना सरल हो जाता है क्रोध भय ईर्ष्या घिड़ा काम लोभ दंध मोह आदि की वृत्तियां मेधा बुद्धि के सात्विक प्रभाव से शांत हो जाती है प्रभु कृपा से ही मेधा बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है जो जितना अधिक परमात्मा की सत्ता से एकाकार होने लगता है और एकाकार होने का प्रयत्न करता है उतने ही अधिक दैवी गुणों की उसमें अभिवृद्धि होती है और स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है मेधा बुद्धि ही आत्मबल को बढ़ाती है इदं सत्यं हम आत्माष अथर्वेद कांडचर सुक्त नव मंत्रसाक संसार की विचित्रता को ध्यान में रखकर सदैव सत्य बोले और आत्मबल को प्राप्त करें गामह मात्मानम तव पुरुषह। आत्मबल को प्राप्त करना संसार में सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा हुआ महिमा है सत्य बहुत ही उत्तम बल और शक्ति है सत्यवादी होने से बढ़कर और कुछ भी श्रेष्ठ कर इस विश्व में नहीं है सत्य का अर्थ ही है जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना मानना और प्रकट करना शास्त्रों ने सत्य को तब और धर्म का संज्ञा दी है सत्य के अभाव में मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह जाता साक्षात पशु हो जाता है असत्यवादी के मुखमंडल पर तेज नहीं रहता सत्य न बोलने वाले का विश्वास टूट जाता है और साख उसकी जड़े उखड़ जाती है मित्र भी उससे कतराते हैं मनुष्य को सदैव सत्य भाषण का व्रत लेना चाहिए पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सत्य तो बोले पर उसका सत्य कटु न हो वह सत्य दूसरों के हृदय को चोट न पहुंचाए वह हितकर भी हो और प्रिय भी हो सत्यम ब्रुया प्रियम ब्रिया सत्य में वो जाए थे नानृतम सत्य की ही जय होती है असत्य की कभी नहीं यह हमारे राष्ट्र का महान ध्यय वाक्य है उपनिषद ने इसको बहुत ही श्रद्धा से व्यक्त किया है अपने अंतकरण में झाक हमें यह देखना चाहिए कि हम इसका कितना पालन कर रहे हैं सत्य बोलने से मनुष्य संसार के बड़े से बड़े पापों से बचकर सुपथगामी बन जाता है सत्य में बड़ी शक्ति है इसकी महिमा महान है सत्य सबसे बड़ा धर्म है और स्वर्य प्रथम सीढ़ी है सत्य ही तपस्या और योग है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है महाभारत में तो यहां तक कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं अतः असत्य को छोड़कर सत्य को, छोड़ कर, को ग्रहण करो राजा हरिश्चंद स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा साधु संत फकीर सत्य के उत्कृष्ट प्रयोग से मानवता को गौरवान्वित किया है सत्यम स्वयं अग्नि है उसे कोई और आग प्रभावित नहीं कर सकती को आज। यहां को जला देती है और मनुष्य के अंतकरण को शुद्ध निर्मल और पवित्र बनाती है पावक भी कहते हैं असत्यवादी के झूठे आक्षेप सत्यवादी पर प्रभावी नहीं हो पाते असत्य भाषण स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है या तो प्रदोष दर्शन की दृष्टि से दोनों दशाओं में अंततः यह मनुष्य के स्वयं पतन का कारण बनता है पर छिद्रान्वेशी एवं कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति समाज में कुदृष्टि से देखे जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के आचरण ही स्वयं उनका अविनाश करते हैं सत्य आचरण करने वाला व्यक्ति ही सदाचारी होता है निरंतर उत्तम मार्ग पर बढ़ता रहता है तथा यशस्वी वर्चस्वी व तेजस्वी होता है उसकी कीर्ति का पताका संसार में सदा रहता है उसके नेत्रों से ज्योति की किरणें फूटती रहती हैं। दुराचारी व्यक्ति उनका सामना करने का साहस नहीं कर पाता और सदाचारी उनकी शीतलता से अभिभूत हो जाते हैं आत्मबल के धनी ही सत्य आचरण कर सकते हैं महामसी सूर्य बड़ा दिख्य महामयसी महा, महा महतो महे म महा अथर्व कांड सूक्त दो मंत्रोन्नीस बड़ महान और सूर्य मैं इतना महान और बड़ा हूं कि सूर्य भी मुझसे छोटा है बड़ा दहा मसी आदित्य जो सूर्य उसके मंडल है समग्र जगत समग्र विश्व ब्रह्मांड में उन सबसे बड़ा महामसी महास्ते महतो महिमा तो दित्या महामसी और मेरी महिमा का ही गुणगान यह सारे आदित्य कर रहे हैं अर्थात सारे सूर्य कर रहे हैं वह ईश्वर कैसा है हे मनुष्यों तुम्हारी आत्मा सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाशमान एवं महान है अपनी शक्ति को तो पहचानो देखो तुम्हारी महिमा कितनी विशाल है आत्मा और परमात्मा के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है यह जो आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ही अंश उसी की सत्ता से ही प्राणियों में विद्यमान है हम यहां भी कह सकते हैं कि भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में आत्मा को भेजा है जो इस शरीर के माध्यम से सदैव देवत्व को देवत्व की ओर अग्रसर होती रहती है यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि अज्ञानवश हम अपनी आत्मा को ही भूल बैठे हैं और कलास, कला क्लेशों कलमशो के ढेर में उसे दबा रखा है जिस प्रकार सूर्य सारे संसार को तेज प्रकाश ऊर्जा व जीवन प्रदान करता है उसी प्रकार हमारी आत्मा की महानता भी कम नहीं है आत्मा को इंद्र भी कहा गया है अहम इंद्रो ना मैं इंद्र हूँ और मैं कभी पराजित नहीं होता आत्मा की शक्ति है, है, है जिसमें आत्मिक बल बल वह कभी पराजित नहीं होता। आत्म बल की सत्ता में में ही विजय और उसके अभाव पराजय। मनुष्य जब अपनी आत्मा और परमात्मा के संबंध को श्रद्धा व विश्वास पूर्वक स्वीकार कर लेता है तब तो वह स्वयं को सर्वशक्तिमान अनुभव करने लगता है और उसकी हीन भावनाएं दूर हो जाती हैं वह फिर किसी भी कार्य में पराजित नहीं हो सकता आत्मबल मनुष्य को मृत्युंजय दोषा कर नष्ट कर देती है पवित्र कर्मो के फलस्वरूप आत्मा के दोष दूर हो जाते हैं और अंतकरण में उसकी ज्योति प्रकट हो जाती है यह ज्योति आत्मिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है जो दोषों को नष्ट करती है इसके कारण हृदय में दुर्गुणों का प्रवेश बंद हो जाता है एक महान शक्ति है जो मनुष्य में स्फूर्ति और ओज लाती है तथा बड़े से बड़े कार्य करने की सामर्थ्य उत्पन्न करती है वज्र के समान यहाँ बड़े से बड़े विघ्नों को नष्ट करके असंभव को विसंभव बना देती है आत्मिक बल को असम वर्म में कहा है अर्थात यह मेरा पत्थर का कवच इस अटूट अक्षय आंतरिक शक्ति की उपमा वेद ने पत्थर से दे दी, दी है क्योंकि यहां बड़े से बड़े पत्थरों और प्रहारों को रोक सकती है आत्मिक शक्ति अजय और आघर्षणीय है यहाँ पाप और पापी दोनों को नष्ट कर देती है आत्मबल वाला व्यक्ति कभी जीवन में दास या पराधीन नहीं हो सकता मनुष्य यशस्वी होता है और समाज में अग्रणी बनता है यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी आत्मा की प्रचंड शक्ति को पहचानें, सतत आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा के ऊपर छाए कसाय कलमसों को कालिकों को दूर करते रहें। जैसे हमारा जीवन आत्म प्रकाश से आलोकित होकर तेजस्वी और दीर्घ वर्चस्वी बने आत्मा की यह शक्ति संसार के असंभव कार्यों को भी संभव बना सकती है परमात्मा की शक्ति के बाद यदि कोई शक्ति है तो हमारी आत्मा की शक्ति है अपनी शक्ति को पहचानना ही ईश्वर की उपासना है आत्मदर्शन से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है भद्र मेक्ष तपो दीक्षा मुपा पा निषेधरग्रे राष्ट्रम जातम जास्मे देवा अथर्वद कांडोस मंत्रतालीस शुक्ततालीस मंत्रेक भद्रम मिछति हम भद्र की क्षा करते हैं ऋषि भद्र की इच्छा करते हैं आत्म कल्याण की इच्छा करते हैं ऋषि अर्थात ऋ जो ऋष से भरा हुआ है शास्वत ज्ञान से भरा हुआ है स वह प्राणी मानव चेतना वह चैतन्य पुरुष जो शाश्वत ज्ञान से भरा हुआ है वह ऋषि है और ऋषि हमेशा कल्याण की इच्छा से भरा हुआ है स्वर विद दीक्षा मुपन्नी से दुराग्र तथो राष्ट्र बलोमोजस्य उसी का राष्ट्र आत्मकल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को पहले तप की दीक्षा स्वरवीद तप की दीक्षा दी जाती है इससे शरीर बल मनोबल पद प्रतिष्ठा मिलती है और सुख प्राप्त होता है राष्ट्र का उत्थान होता है संसार के सभी महापुरुषों ने तप करने पर बड़ा बल दिया है। जीवन में अधिक अधिक से सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए तप आवश्यक। परंतु तप है क्या आजकल तप के नाम पर पाखंड बहुत हो रहा है अपने शरीर को तरह तरह से कष्ट देने का नाम तप नहीं है तप का अर्थ है धर्म सत्य और न्याय मार्ग पर चलते हुए जो विघ्न बाधाएं और कष्ट आए उन्हें सहते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाना तब का अर्थ है भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान हर्ष-शोक को सम्भाव से सहन करना तब का अर्थ है भोजन वस्त्र व्यायाम विश्राम अध्ययन आदि सभी बातों में आवश्यकता के अनुकूल आचरण जैसे शरीर पूर्ण स्वस्थ रह सके गीता के अनुसार तप तीन प्रकार के हैं शारीरिक तप वाणिका तप और मानसिक तप शरीर से हम गुरु ब्राह्मण विद्वान आदि का पूजन करें नम्र और विनीत पवित्र और स्वच्छ हों, आँख कान हाथ पांव, जिह आज सभी इंद्रियों को बस में रखें, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए वाणी से हम दूसरों को कष्ट देने वाली और चूहने वाली बात न कहे सदा सत्य बोले पर कटु सत्य न बोले प्रिय और मीठा बोले उत्तम ग्रंथों का अध्ययन और चिंतन मनन करें मन हम प्रसन्न रखें शांत रहे मौन रहे मन का निग्रह करें और अंत करण को पवित्र मानस तप है मनुष्य के क्षुद्र स्वार्थ इस उच्च भावना के विरोधी हैं अतः ऋषियों को मनुष्यों में इस भावना के जमाने में बड़े कष्ट सहने पड़े बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ी परंतु संकल्प का ग्रहण किए हुए थे, के लिए ही तब का अनुष्ठान किया था अधिकांश लोग यहाँ भ्रम है अधिकांश लोगों में यहाँ भ्रम है की तपस्या घोर घने जंगलों में ही होती है जिसमे भूखे प्यासे रहकर शरीर को सुखा दिया जाता है यह विचार पूरी तरह से असत्य और आधारहीन है सत्य तो यह है कि संसार में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों से जूझने का नाम ही तपस्या है इसे शरीर मन और आत्मा की शक्ति बढ़ती है तब का वास्तविक अर्थ यही है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, स्वार्थों को त्याग दे सब एक दूसरे का भला चाहे और उनमें सामुदायिक भले की भावना उत्पन्न सब व्यक्तियों में उत्पन्न इस भावना की मूर्ति ही राष्ट्र है ऐसे तपस्वी नागरिकों की ऊर्जा ही राष्ट्र को बलवान बनाती है और बनाती है। भागीरथ जैसे ऋषियों के तप के प्रभाव से यह भारत राष्ट्र स्वर्गापी गरी कहलाया और संसार में सोने की चिड़िया की उपाधि से विभूषित हुआ समाज और राष्ट्र के हित में अपना सर्वस्व निक्षावर कर देना ही तप है हम भी तप के वास्तविक अर्थ को अपने दैन दिन जीवन में उतार कर उन्नति के शिखर पर विराजमान हो सकते हैं आयु तो आह माया यु तो आत्मा तो मैं चक्षुरा युत मे सोत्रम मयुत मे प्राण आयुतो मे अपनौ आयुतो मे व्यानों आयुतोतो अहम थर्वेद कांड उन्नीस सूक्त क्यावन मंत्र एक मैं अकेला ही दस हजार के बराबर हूं मेरा आत्मबल प्राणबल दृष्टि और श्रवण शक्ति भी दस हजार मनुष्यों के बराबर है मेरा अपान और बयान भी दस हजार के बराबर है मैं सारा का सारा दस हजार मनुष्यों के बराबर हूं यह अथर्वेद का मंत्र कहता है आत्मबल और प्राणबल की पुष्टि के लिए जीवन में आनंद और प्रसन्नता अत्यंत आवश्यक यह तभी संभव है जब दृष्टि व श्रवण शक्ति तथा श्वास प्रश्वास एवं शरीर की सभी इंद्रियां व अंग प्रत्यंग आनंदित है आनंदित और प्रसन्न होना क्या है संयम और मर्यादा में रहते हुए संसार में सबकी भलाई के कार्य करना ही हमें सच्चा आनंद और आंतरिक प्रसन्नता प्रदान कर सकता है नैतिक साधना द्वारा जब शरीर बलवान हो मानसिक समरसता हो कामनाओं का आध्यात्मिक करण हो और ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण के द्वारा एक निश्चित मानसिक स्थिति पैदा हो तो फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद रह जाएगा और यही परमानंद की प्राप्ति में सहायक होगा आनंद और प्रसन्नता से प्रफुल्लित मनुष्य ऐसे सूर्य के के समान होता है, जिसकी अनेकों शोक रूपी अंधकार को दूर कर देती हैं। मनुष्य को सदा प्रसन्न रहना चाहिए प्रसन्नता स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है और आत्मा को भी अपूर्व और शक्ति से भर देती है जो व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं सुख में तो सभी हंस सकते हैं पर जो दुख में भी प्रसन्न रहना जानता है अखंड प्रफुल्लित रह सकता है वही आदर्श व्यक्ति है जो व्यक्ति विपत्तियों और संकटों में भी घबराता नहीं अपितु हंसता और मुस्कुराता रहता है वह मानव नहीं देवता है संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी बड़े विनोदी रहे हैं प्रसन्न और आनंदित रहते रहने से आत्मिक बल हजारों गुना बढ़ जाता है परिस्थितियों से की में होती है। और पराक्रमी बनता है भगवान राम और योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को देखो कितनी विकट परिस्थितियाँ और विपत्तियां आई पर अंत हंसते हुए सब कुछ झेला और अग्नि परीक्षा में से कुंदन के समान चमकते हुए बाहर है मार्थी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद श्री बाल गंगाधर तिलक महावना पंडित मदन मोहन मालवी आज वर्तमान युग के महापुरुषों ने भी इस आंतरिक प्रसन्नता से प्राप्त ऊर्जा के आधार पर ही वह कार्य किए हैं जो हजारों लाखों व्यक्तियों के लिए भी संभव नहीं रहते आज मनुष्य स्वार्थ के वसी है तथा तो उसमें दिव्यता की इस भावना का लोप हो गया जीवन को सदैव प्रसन्नता और आनंद से परिपूर्ण रखो तो आत्म बल हजारो गुना बन जाएगा और एक अकेला भी के बराबर हो जाएगा। आत्मबल में प्रचंड शक्ति होती है तो भी, भी चक्ष ज्योतिर्दयम यतम् आहित यीमे मनती दूरयां स्वे दक्षाया मनीष बीमे कर्णापत बी चक्षुर्विद ज्योतिर्दय आहित यत बीमे मनती दूर आधी किं स्वी मनुष्य की इंद्रिया कभी एक ही दिशा में स्थिर नहीं रहती अवसर मिलते ही अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे इंद्रियों के इंद्रियों की विषय लोलुपता के प्रति सदैव सावधान रहें मन का निग्रह सभी के लिए आवश्यक है आत्मोन्नति चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से इसका गहन संबंध है आंतरिक जीवन के अनुशीलन के लिए और धर्म के व्यवहारिक क्षेत्र में सफलता के लिए इस समस्या से जूझना ही पड़ता है मन का नियंत्रण किए बिना व्यक्ति अथवा समाज के गुणात् गुणात्मक विकास का बुनियादी काम कभी भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता धार्मिक क्षेत्र में तो मन को एकाग्र रखना बड़ा ही कष्ट होता है आँख बंद करके जप या ध्यान के लिए बैठते ही सभी इंद्रिया मानव विद्रोह करने को मचलने लगती हैं। आँख कान नाक जरा सा संकेत पाते ही विचलित होकर इधर उधर भागने लगते हैं और मन तो न जाने कहाँ कहाँ के विचारों को अपनी पिटारी में से निकाल कर बैठ जाता है भगवान काल नाम लेने में जरा भी ध्यान नहीं लगता यही हाल हमारी व्यवहारिक क्षेत्र में भी होता है कोई भी कार्य ढंग से कर ही नहीं पाते मन चारों भागता रहता है और काम बिगड़ जाने पर दुख होता है। मन की चंचल अवस्था और अपवित्रता के कारण होती है इसी से हमारे अंतःकरण में एकाग्रता हुआ तन्मयता की ज्योति इधर उधर होती है कांपती है और बुझने लगती है मन को भोगों के पीछे दौड़ने देकर इंद्रियों का गुलाम बनाकर हम ऐसी स्थिति ला देते हैं जिसमें आत्मा की स्वाधीनता नष्ट हो जाती इंद्रिय संयम और पवित्रता का जीवन ही मुक्ति प्रदान करता है आध्यात्मिक जीवन संघर्ष और परिश्रम का एक कठोर जीवन है हम मुक्ति और निर्भयता चाहते हैं शरीर और मन की सीमाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं किंतु जब तक हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से चिपके रहेंगे तब तक यह संभव नहीं है मन की चंचलता को एक नियमित दिनचर्या के पालन द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता सुबह सुव्यवस्थित ढंग से सोचने की और तद कार्य करने की आदत डालनी चाहिए व्यक्तित्व के सभी अंगों में पूर्ण होना चाहिए। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है चित्त शुद्धि सर्वप्रथम संयम के द्वारा और अधिक गंदगी जमा नहीं होने देना चाहिए साथ ही विवेक द्वारा पुरानी भ्रांत धारणाओं तथा कसाय को दूर करना चाहिए की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, पर हो मनोवृत्ति मनो से इस खेल का भरपूर मजा लेना चाहिए यह खेल हमसे पर्याप्त मात्रा में कौशल सतर्कता विनोद सहदयता रणचातुर्य धीरज और शौर्य की अपेक्षा रखता है जो सैकड़ों असफलताओं के बाद भी हमें टूटने से बचाता है यह आत्म का ही कमाल है अपही मन सस्पति अयम ग्रामम पर शो निर आप बहुताजी ऋग्वेद कांड दस सूक्त एक मंत्र एक मैं अपने कुविचारों को सदैव दूर रखूंगा इनसे अपना विनाश नहीं करूंगा मेरे मन की शक्ति और सामर्थ्य अपार है इसे बर्बाद नहीं करूंगा संसार में हम जो भी कार्यकलाप देखते हैं मानव समाज में जो भी गति हो रही है हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है कोई भी कर्म सर्वप्रथम मन में विचार रूप में जन्मता है इस विचार पर आंतरिक चिंतन मनन होता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है तब मनुष्य वह कार्य करता है उसके कर्मों से अंततः उसके चरित्र का निर्माण होता है जीवन पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक ही उपाय है उचित और गहन चिंतन आजकल हम सब मुक्ति का चिंतन और प्रशंसा करते नहीं नहींते मुक्त चिंतन अच्छा है पर उचित चिंतन से उससे भी अच्छा है और उचित चिंतन का गहन चिंतन में परिणत हो जाना आत्मनिरीक्षण की आदर डाले बिना मन के अंदर क्रियाशील सभी विचारों पर उचित नियंत्रण रख पाना है। अंतःकरण में मल, और आवरण तीन दोष होते हैं जब तक इन दोषों को दूर करके मन को शुद्ध पवित्र और निर्मल नहीं बना लिया जाता उसमें दूषित विचार जन्म लेते रहते हैं वैचारिक पवित्रता होने पर ही हमारे आचरण व कर्म में उत्कृष्टता के दर्शन हो सकते हैं गीता का उपदेश है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए हमें ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं न कहीं कुछ हानि न हो प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित है सत और असत दोनों प्रकार के कर्मों की जड़ हमारे मन में ही विकसित होती है मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हमारे कर्म में भी होंगे, और का परिणाम कर्म के रूप में प्रकट होगा। मन में होने वाले दूषित विचार हमें दुष्प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करते हैं और हमारे सर्वनाश का कारण बनते हैं अतः तो हमें अपने मन में पनपने वाले कुचारों को समूल खाड़ फेंकने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए भारतीय संस्कृति में मन की असीम शक्ति और अपार सामर्थ्य का सदैव अनुशीलन किया जाता है संस्कार परिष्कार और संशोधन द्वारा मन में से अवांछनीय तत्वों दुर्गुण दोषों आदि को हटाकर उसके स्थान पर सद्गुणों को प्रतिष्ठापित करना ही हमारी संस्कृति का मूल आधार है इसी से दुर्गुणों दुर्विचारों और दुखदायी तत्वों को मन में घुसने से रोका जा सकता तथा उनके स्थान पर शुभ तत्व शुभ विचार और अपनी सुगंध फैलाने लगते हैं का यह क्रम जीवन भर चलता रहना चाहिए इससे सत्कर्मों के द्वारा मानव जीवन के मानव जीवन देवत्व की ओर अग्रसर होता है कुचार और कुसंस्कार हमारे मन में घुसने का साहस नहीं कर पाते जीवन पवित्र और निर्मल बनता है आत्मशक्ति का सदुपयोग करें आत्मबल के विषय पर आगे फिर हम विचार करेंगे आज हम अपनी बाणी को इसी पर विराम देते हैं ओम देव शांतिर अंतर शांते है पृथ्वी शांति शातिषय शाति वनस्पत शातिरिस्वीधिव शातिरब्रह्म शाति क्षमा शातिरे ओ शातिशा शाति सहना सहना सह वीर ह तेजस्विना वरितमस्तु मावे दिशा वह ओ शाति सां नम संभवाय मयूभवाय च नम नमः च मयस्करायच नमः शिवाय शिवतराय चम शाति शाति